परमात्मा के कृपा से आप लोग स्वाध्याय श्रवण कर रहे थे सबसे पहले परमादरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री प्रेमपुरी जी महाराज को हमारे दादा गुरुजी को भी प्रणाम करते हुए बाकी अखंडानंद जी और समाज जितने भी संत हैं, उनका स्मरण करते हुए स्वाध्याय प्रेमी सबको आत्म रूप से अभिवादन करता बहुत सुंदर बात है अभी आप लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं अभी प्रश्न कर सकते हैं आराम से क्योंकि प्रवचन में तो नहीं होता एक कम कोई महात्मा कहते प्रवचन बोलते परावंचन कहते स्वाध्याय तो स्वाध्याय कर रहे थे आप महावाक्य विवेक प्रकरण तो महावाक्य विवेक प्रकरण महावाक्य में एक महातत्व आए महावाक्य तो महावाक्य का मतलब क्या है बड़े वाक्य होगा ना हा महतत्व को बताने वाले वाक्य महतत्व महातत्व महत सांख्य का महातत्व नहीं लेना सांख्य में भी एक महातत्व है उनका 25 तत्व है ना वो नहीं लेना यहां महातत्व का ब्राह्मण उपनिषद में बता दिया तस्या महत्व निश्वसिता ऋग्वेदा यजुर्वेदा सृष्टि के प्रकरण में देखिये स्वाध्याय में कोई भी प्रश्न कर सकता है मतलब जहां संशय हो स्वाध्याय का मतलब क्या है स्वाध्याय का मतलब वहां लक्षण किया है आवृत्तिपूर्व का वेदाध्यायन पूर्वक वेद का अध्ययन ये तो हम नहीं कर रहे ये कर रहे क्या वेद मूल तो स्वर सहित तो जो घन पाठ है जप पाठ है जट पाठ उनको किया जाता है ये तो नहीं कर रहे तो दूसरा एक लक्षण किया है मोक्षशास्त्र अध्याय नम व मोक्षशास्त्र का अध्यायन है उसको भी स्वाध्याय का अध्याय अतवा स्व अध्याय वह दो शब्द एक स्व अध्याय स्वशब्द का भी चार अर्थ अर्थमान है व्याकरण के अनुसार धन है ज्ञाति है आत्मा है आत्मीय है चार अर्थ उसमें एक आत्मा शब्द आया स्वशब्द से स्वशब्द से आत्मा उस आत्मा के विषय में अध्ययन करना आत्मा के विषय में चिंतन है इसी का नाम है स्वाध्याय तो इसीलिए यहां मोक्ष शास्त्र का हम विचार कर रहे हैं मोक्ष कहा है आ? देखा है मोक्ष को कोई अच्छा मोक्षम है मोक्ष कोई जाना आना नहीं होता है बस मोक्षक बोल तो सारे बंधनों से छुटकारा मुचिरले मोतने धातु से बनता है व्याकरण के अनुसार है क्योंकि स्वाध्याय ना बीच में व्याकरण डाल रहा हूं कभी कभी मुचरले मोचने धातु से बनता है मतलब हम तीनों से बंधे एक से नहीं मुख्य रूप से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अथवा पांच कोष मान लीजिए स्थूल शरीर हो गया प्रथम कोष हो गया अन्नमय कोष है यह स्थूल शरीर है अन्नमय जो कोष है ना ये स्थूल शरीर है इसमें बंदे है कि नहीं ये बंदे है इसलिए ज्यादा खटपट हो रहे सूक्ष्म शरीर में इतना ज्यादा खटपट नहीं होता है कारण में तो होता ही नहीं बंदे मतलब तादाद में अटैचमेंट जितना तादाद में है उतना दुखी है जैसम मान लीजिए जितना तादाद में थोड़ा सा शब्द बोल दीजिए तुरंत गुस्सा हो जाएगा अब तादाद कम होगा कम होगा अब बिल्कुल तादाद में गुस्सा ही नहीं होगा इसलिए कहा दर तो दर तो गाली गाली बंतो भवंता आप गाली भी दे दो तो को फर्क नहीं पड़ेगा उसको किसको गाली दे इसलिए स्थूल शरीर से बंधा है और दूसरा है सूक्ष्म शरीर उसमें तीन कोश आते हैं सूक्ष्म शरीर में कितना तत्व है सत्रह तत्व है सबसे पहले वहां प्राणमय कोश दस तत्व है उसमें पांच प्राण और पांच कर्मेंद्र दस हो गया उसके बाद जाइए मनोमय कोष मन और पांच बांजानेन्द्र छह हो गया विज्ञानमय कोश बुद्धि और पांजान सत्रह कहां हो गया ज्यादा हो गया ले छह छह बारह और दस मतलब ये दोबारा आ गए वहां उसको छोड़ दीजिए मतलब दस छे और एक ये तीन कोश कहिए सूक्ष्म शरीर का एक ऐसे बंधे है इसी से भी हम बंधे हैं और उससे आगे जाइए सुषुप्ति में वहां आनंदमय कोष से बंधे उसको कारण शरीर कहते का तो तीनों से हम बंधे हैं जैसा जैसा हम आगे आगे जाते हैं वो बंधन कम होते जाता है जागृत अवस्था में हम विक्षेप का भी अनुभव कर रहे हैं और अतत्व दर्शन तत्व दर्शन भी नहीं जागृत में तत्व दर्शन भी नहीं है विक्षेप विक्षेप मतलब ए विक्षेप नहीं लेना यह विक्षेप का मतलब द्वैत एक लोक में कहता ना व्यक्ति विक्षिप्त है करके वो नहीं लेना ये विक्षेप एक चित्त की वृत्ति योग सूत्र में कहा गया पांच वृत्ति तो भेद दर्शन भी हो रहे जागृत में साथ साथ में अतत्व दर्शन तत्व दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि अविद्या की दो शक्ति मानी है ना अविद्या की अविद्या का लक्षण ही क्या है अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति विक्षेपा आवरण शक्ति दयाश्रयम अध्यास कारणत्व अविद्य एक तो क्या है अनादि है आदि का मतलब आदि का मतलब कार्य जो कार्य होता है ना उसको आदि कहते हैं जो कार्य नहीं है अनादि ऐसा तो छह अनादि माना है वेदांत में छह अनादि मानते तो अनादि है और अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय मतलब शब्द के द्वारा आप बता नहीं सकते ये सत्य है नहीं बता सकते असत है यह भी नहीं इसलिए भगवान बाश्यकार जी ने वे एक चूड़ामण में बहुत सुंदर के है सन्ना पि सन्ना भिन्नम भिन्ना, भिन्ना पे भिन्ना उभयों भिन्नम आप सत्य नहीं कह सकते क्यों सत क्यों नहीं कह सकते देख रहे क्या नहीं जगत देख रहे क्या नहीं अभी देखा का क्यों नहीं है स्वाध्याय इसलिए आपसे पूछ रहा बहुत हाँ हाँ जी वो तो अलग बात है इसको देख रहे सत क्यों नहीं मानते सत हां नहीं सत का मतलब है हाँ कोई बोले ना मतलब त्रिकाल तो बाध्यत्व सत्यत्व बस तो सत्य का लक्षण सामने रख दीजिए अथवा अवस्तत्र इतना लंबा मत जाइए अवस्त त्रय ये तो अद्वे सिद्धि का लक्षण है मैं आपको संक्षेप से बता रहा रहे त्रया अबाध्य आप देखिए जागृत में देख रहे क्या ना सारा परिवार देख रहे क्या सपना में देख रहे चलो वहां भी देख रहे सुषुप्त में कुछ है कुछ नहीं बाद हो गया किंतु सुषुप्ते में आपका बाद हुआ क्या उठने के बाद बोलता मई सुको से सो जाता एक कुछ नहीं जाना बस यही गड़बड़ हो गया मैं सुख का अनुभव किया हुआ था तो ठीक था आगे कुछ नहीं जाना ये भी पड़ा है यहां गड़बड़ हो गया मतलब वहां दो अनुभव आपको हुआ है ये जो जागृत में आने के बाद आप बोल रहे सुषुप्ति में क्यों नहीं बोल सकते हा? मन और इंद्रिय भी नहीं इसलिए सिद्ध होता है अनुभव करने के लिए इंद्रिय का आवश्यकता नहीं पंचोदशी कारण ने एक जगह उठाया अनुभव करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं हमारा अनुभव दूसरे को बताने के लिए चाहिए जैसा मान दीजिए किसी को जल में पकड़ के डुबा दिया सिर वो तड़प रहे उस समय बता नहीं सकता बाहर तो आने के बाद है? अरे तो आप तो मुझे मारने वाले थे मैं मरने वाला था अनुभव तो किया उन्होंने वैसा ही सुषुप्त में जाके हम उस आनंद रूप सागर जल में डूबे इसलिए अनुभव तो किया है बता नहीं सकता बस इतना ही अंतर है सुख के साथ एक अज्ञान बी रहा हुआ इसलिए अज्ञात ब्रह्मा है उस अज, आज, आज, ओ, अज्ञान प्रकार अनादि अनाचे दो मूल अज्ञान और अज्ञान अनादि अनाच्ये अपूचर बता रहे जीव शुद्ध चित तथा जीवेश अविद्या तत्सधस्कय इस श्लोक को आपको एक एक कर बताएं। सबसे पहले जीव ईश्वर शुद्ध चैतन्य जीव ऐशा शुद्ध चित्त और तचितोर अविद्या और उसका संबंध ये अनाधि तो संसार को अनाधि कैसे बता रहे आप इसमें संसार दो आया नहीं यहां तो जीव आ गया ईश्वर आ गया शुद्ध चैतन्य अविद्या और इनका संबंध ये सब संसार तो आया नहीं संसार को वैसे अनादि बोल रहे हैं संसार अनादि है क्या नहीं इसमें तो आया नहीं षड स्मांकम अनाद है बोल रहे हैं छह अनादि बोल रहे हैं उसमें संसार आया नहीं इसलिए अनादि भी दो प्रकार का है एक वस्तुता अनादि एक प्रवाह रूपेण अनादि बीज और अंकुर ये क्या है अनादि मानते किंतु तो बीज और अंकुर आना थोड़ा आपने जमीन में बीज डाला है वो शादी हो गए अनादि कहां से होगा आपने डाल दिया उसका पेड़ आ गया अनादि कहां हो गया इसलिए आपसे पूछेंगे वो बीज कहां से आया पहले वाले पेड़ से वो पेड़ कहां से आया उसे पहले वाला बीजे वो कहा से आया उसे पहले ये जो प्रवाह चल रहा है ना धारा ये अनादि तो प्रवाह को लेकर संसार को अनादि बोलते हैं और ये वस्तुता ये छे अनाधि जैसे बीज अंकु रहे प्रवाह को लेकर अनादि वस्तुता अनादि नहीं तो ये अविद्या है अनादि है अविद्या किसी का कार्य नहीं है दे किसी का कार्य नहीं अनादि ये देखो छह अनादि में ये पांच है अनंत नहीं पा, है पांच, छह अनादि है उसमें एक अनंत है शुद्ध चैतन्य है वो अनंत है अभी जीव का भी एक अस्तित्व है जीव कब तक जब तक अपना स्वरूप को नहीं तब तक अब जीव हटने से ईश्वर कहां से रहेगा पद ही हट गया तो तत्पद कहां से रहेगा वो भी नहीं रहेगा अविद्या भी नहीं रहेगा संबंध भी नहीं रहेगा तो इसलिए जो शुद्ध चैतन्य है वो अनादि और अनंत है बाकी सब पांच अनादि है और शांत है अभी आपके मन में अनादि है वो शांत कैसा हो सकता है अनादि का शांत तो नहीं होना चाहिए ऐसा कोई आक्षेप कर सकते हैं ना जो शादी है जिसका जन्म हुआ है वो नष्ट होता है इसका जन्म तो हुआ ही नहीं अनाजि मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ नष्ट कैसा होगा जैसा मान दीजिए एक प्राग भाव होता है प्राग भाव नहीं है क्या प्राग भाव जानते हैं प्राग भाव मान दीजिए आप कारण में कार्य रहता है कारण में जो कार्य है उसका अभाव रहता है कौन सा अभाव अलग बात है कोई भी जैसा मान लीजिए अभी यहां स्वाध्याय के बाद अपने घर में जाएंगे स्वाध्याय करने के बाद अपने अपने घर में जाएं। अभी क्या है वहां घर में प्राग भाव वो जाने से पहले वाला अभाव है आप जाने के बाद वह प्राग भाव क्या होगा समाप्त होगा वैसा ही मिट्टी में घड़े का अभाव कभी है अब बोल सकते हैं क्या अनादि से पड़ा है जबी से मिट्टी है तभी किन्तु घड़ा बना दे वह अभाव क्या हो गया नष्ट हो गया मतलब कार्य का कारण में जो अभाव रहता है सभी में नहीं जो भी जैसा यहां कमरे में जाने वाला आपका कार्य है उसका अभी जो जाने से पहले अभाव है ना वैसा ही कारण में कार्य का जो अभाव है उसी का नाम है प्राग प्राग बोल तो पहले उसको प्राग भाव बोलते हैं। अभी देखिए प्राग भाव है अनादि है। घड़ा बनाते हुए क्या हुआ समाप्त हुआ वैसा ही ये पांच अनादि होने पर भी जिस समय में आप जान लिया सच्चिदानंद पांचों नष्ट एक बचेगा इसलिए अविद्या अनादि है किंतु अनंत नहीं शांत है और एक विशेषण दिया विद्या का अनादि अनिर्वचनीया साहित्रों को और कुछ मिलाने सारा शब्द उड़ेल दिया सब बताओ एक शब्द से कहना चाहिए था अनिर्वचन इसलिए शब्द के द्वारा बता नहीं सकते शब्द से आप दो ही वस्तु को निरूपण कर सत को अथवा असत को ये निरूपण कर अविद्या सत नहीं है ज्ञान से निवृत्त होती मित्य है मित्य बोलते ज्ञान अनिवर्त्यत्व मित्यत्व ज्ञान से जो निवर्त्य है मित्य है ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है और ज्ञान हो गया वो अज्ञान नहीं रहेगा जैसा मान लीजिए आपसे पूछेंगे क्या आपको चाइनीस भाषा का ज्ञान है फ्रेंच है बस यही अज्ञान है अज्ञान कोई अलग नहीं आप से पूछेंगे आप चाइनीस भाषा महाराज मैं नहीं जानता उसका ज्ञान है वो कभी से बड़ा पूछे ये अज्ञान कभी से जब जभी से आप ज्ञान बोल रहे तभी से बड़ा है कभी से आए नहीं अब जिस समय आप चाइनीस भाषा सीख लिया और वो पूछेंगे तुम अभी सीख रहे मैं तो आपका बचपन से अज्ञान बड़ा भागूंगा नहीं थोड़ा होगा मानेगा क्या वो जिस समय आप चाइनीस भाषा से कवाज न हट गए अरे वो गुफा में कोई अंधकार है हिमालय कोई वो को अंधकार से है जब इसे सृष्टि हो तभी पड़ा अंध आपने जाके वहा दीपक जला दिया वो वंधाकार बोलेगे महाराज मैं नहीं जाऊंगा मैं अनादि से बैठता हूं माने गए क्या वो जिस समय दीपक जला दिया हट जाने पर भी अनंत नहीं इसलिए अनादि भी है अनिर्वचनीय अनिर्वचन बोल तो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं जैसा व्या्यापुत्र है शश विषाण है ये असत्य है असत्य का वहां लक्षण क्या है अद्वे सिद्धि में क्वचित उपाधो सत्वे न प्रत्ययमाना उपाधि बोल दो किसी सत्ता के साथ संबंध नहीं यद्यपि सत्ता तो एक ही आप सब स्वाध्याय करने वाले जानते किंतु उसको समझाने के लिए तीन माना है जिज्ञासु साधवों को समझाने के लिए तीन माना है मूल है पारमार्थिक सत्ता और दूसरा व्यावहारिक तीसरा है प्रातिभाषिक एक होने पर भी पारमार्थिक सत्ता मतलब वो यह भी बताए त्रिकाला बाध्यत्व अथवा अवस्तया व्यावहारिक मत मतलब कहते हैं का सत्ता इतर सत्ता बाधक पारमार्थिक सत्ता से तो बाद होगा किंतु दूसरे सत्ता से बाद नहीं होता है दूसरा एक पढ़े ना प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक के द्वारा व्यावहारिक का नहीं कर सकते आप किंतु पारमार्थिक के द्वारा व्यावहारिक का होता है इसलिए पारमार्थिक का सत्ता इतारा अबाध्य इतर से बाद ना हो ये व्यावहारिक और प्रातिभाषिक का लक्षण क्या है पारमार्थिक का इतरा सत्ता बाध्यत्व पारा से बाद होगा और दूसरे सत्ता से भी क्या है बाद होता है व्यावहारिक से व्यावहारिक से बाद होता है जैसा वंद्यापुत्र है ना उसमें पारमार्थिक सत्ता है व्यावहारिक है नहीं ना प्रतिभाषिक नहीं तो किंतु यहां तो असत्तों नहीं आपको दीख रहे रश्य में सर्प देख रहे शिप में चांदी देख रहे इसलिए आप असत्य भी नहीं कह सकते सत्य इसलिए नहीं बाद हो रहे असत इसलिए नहीं देख रहे अतः उसको क्या कहा अनिर्वचनीय शब्द से नहीं बता सकते। तो अनादि अनिर्वचनीयत्व सत शक्तिद्व दो शक्ति है उसमें आवरण विक्षेप किंतु ये जो लक्षण किया है महापुरुषों ने यह भी अधूरा लक्षण है मैं बोलता हूं तीन शक्ति होनी चाहिए माया में कितने गुण हैं? तीन है ना सत्वा रजोत्तमो यहां तो दो ही शक्ति अधिकार है एक आवरण शक्ति विक्षेप आवरण शक्ति हो गए आपके तमोगुण के हो गए? विक्षेप हो गई रजोगुण के। सत्व गुण को कहां डाल दिया किनारे कर दें उसको तो इसीलिए है ये बंधन का कारण अधिकार है इसलिए वहां आवरण की शक्ति अर्थात तमोगुण की आवरण शक्ति दिखा दिया और रजोगुण की विक्षेप इसलिए आवरण विक्षेप दूसरी एक शक्ति है ज्ञान शक्ति उसको ही कहते हैं ब्रह्म विद्या उसी का नाम है ब्रह्म विद्या ये उपनिषद में स्वाध्याय प्रेम में सुना होगा उमा हेमावती देवतों के सामने पहले अक्ष प्रकट हो गए थे बाद में वहां उमा प्रकट हो गए थे वो ब्रह्म विद्या है वो जो ज्ञान शक्ति है ये दोनों को नष्ट करती ये मोक्ष का कारण है और ये दो है संसार इसलिए वहां उसको नहीं रख दिया ज्ञान शक्ति को तो इसलिए यहां दो ही डाल दिया आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति द्वयाश्रया अभी दोनों शक्ति पड़ी है आवरण शक्ति भी हमारे अंदर है विक्षेप भी शक्ति आवरण शक्ति होने के कारण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी हम पहचान रहे नहीं और विक्षेप शक्ति होने के कारण दो तो इत देख रहे अर्थत भेद दर्शन और स्वप्न में भी दोनों हैं आवरण शक्ति भी काम कर रहे हैं विक्षेप सुषुप्त में एक काम कर रहे हैं वह विक्षेप नहीं आवंशिक तत्व आदर्शन मात्र हो रहे तो इसलिए जो अनाधि अनिर्वचनीय शक्ति, शक्तिद्वयात्र जो अविद्या है वो अविद्या का लक्षण है तो उस अविद्य को ही निवृत्ति करना है तो हम लोग विवेक कर रहे थे महावाक्य महातत्व का विषय में उठाया था प्रश्न महत्व का मतलब सांख्य प्रतिपादित महत्व नहीं यह महत्व का मतलब है अपरिचिन्हम ब्राहदार्णिक में स्पष्ट बता दिया तस्या महतो निष्कर्षिता ऋग्वेद यजुर्वेद तो महत्व का वह अर्थ किया भाषा का रोज ने अपरिचिन्हत्व जो कोई परिचिन्न नहीं किसी से भी परिचिन्न नहीं देश काल वस्तु से वो महत्व उस महात्व कौन हो सकता है स्वयं हम या दूसरा नहीं है स्वयं हम आत्मा है वो महातत्व कौन है आत्मा देखिए सारे वेदांत में परमात्मा को कोई मतलब ही नहीं है आत्मा या ब्रह्म का प्रयोग किया है। या आपको आत्मा मिलेगा या तो ब्रह्म मिलेगा आत्मा ये वैदमा अग्रहशित स्वाध्याय में आ गया प्रवचन में अथवा ब्रह्मे वेदम अग्र आशीर परमात्मा ये वेदम अग्र भी, भी नहीं आया तो इसलिए आत्मा है तो आत्मा है उसके सामने हमने दो शब्द जोड़ दिया परम लगा दिया तो तत्पद का वाच्य बना दिया उसको ईश्वर बना दिया परमात्मा तत्पद का वाच्य लक्षण है और जीव लगा दिया जीवात्मा बस यही दो उपाधि आत्मा को बटवारा कर परमात्मा और जीवात्मा होगा तो इसीलिए केवल जो आत्मतत्व को बताने वाले वाक्य है उसी का नाम है महावाक्या महतत्व मतलब अपरिचिन्न तत्व व्यापक तत्व और सुचिरानंद जो तत्व है उसको बताने वाले क्या है महावाक्य उस महावाक्य विवेक प्रकार विवेक का मतलब उसको पृथक करना विचरली पृतक धातु है जब तक हम विवेक वेदांत में और कुछ करना नहीं है कर्म में उपासना में कुछ करना पड़ता है वेदांत में केवल विचार करके आपको अलग करना पड़ेगा इसलिए वेदांत नहीं सारा शास्त्र का मतलब आपको छोड़ने के लिए बताता है करने के लिए कोई शास्त्र नहीं बता रहे त्यागा छांति निरंतरम गीता में बता रहे है त्याग करने के लिए किंतु हमारा स्वभाव बना है ग्रहण करने का त्यागने का स्वभाव बना नहीं तो इसलिए शास्त्र बता अच्छा आपको ग्रहण करने का स्वभाव यदि है क्यों ना थोड़ा शास्त्रीय कर्म करो उपासना करो यदि छोड़ने का प्रसंग आए कोई जरूरत तो नहीं इसलिए महत् तत्व अपरिचिन्न तत्व व्यापक तत्वों को बताने वाले जो वाक्य है उसका विवेक विचार करना ये प्रकार है तो इसलिए यहां आप लोगों ने यहां तक विचार किया था चौथे श्लोक तक पांचवे श्लोक में हम लोग विचार करेंगे तो उसमें थोड़ा भूमिका है इधोग्य श्रृति इति वाक्य अर्थ प्रकाशनाय तत्पदा लक्षार्त ईदानी बोलतो इस समय इस समय हम बैठे इस समय में नहीं पूर्व प्रकरण को लेके बोल रहे पहले ब्रह्म शब्द क्या है पहले महावाक्य का विचार किया था उसके बाद ऋग्वेदी शाखा में न अहम ब्रह्माष्टमी यह आपका विचार किया था तीसरे श्लोक में मंत्र में नहीं श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि ये मंत्र है और तीसरा श्लोक है तो मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है अर्थात पुरुष कृत पुरुष निर्मित होता है उसको श्लोक कहते हैं और अपौरुष है वो मंत्र है किसी पुरुष के द्वारा बनाया नहीं वो मंत्र है तो इसलिए वेद जितने भी श्लोक है उसको हम श्लोक नहीं बोलते मंत्र श्लोक भी प्रयोग किया है ब्राहद्रण्यक में अत्र ये श्लोक करके। के श्लोक प्रयोग किया किंतु भगवान बादश्य करने श्लोक कार्यक्र मंत्र हाँ विषय है मतलब अपौ ऋष तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये ब्राहदारण्य उपनिषद का पहले विचार किया आप लोगों ने उसके बाद ईदानी इस समय में ईदानी में सापेक्षक रथ होता है इस समय में किस समय में पहले ब्राहदारण्य उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य का विचार तो किया उसके बाद इस समय में छांदोग्य श्रुति सामवेदिया तलवकार शाखा सामवेद के छांदोग्य सामवेद में पहले एक समय में एक हजार एक सौ शाखा मानते थे फिलहाल वो तीन ही शाखा उपलब्ध है कात्यायन है राणायन है और तलवाकार अभी जो प्रसिद्ध चल रहे छांदोग्य तलवाकार शाखा के अंदर है तो इसलिए यहा सामवेदीया तलवकार शाखा के अंदर जो छांदोग्य उपनिषद है छांदोग्य का मतलब है? किस का सामवेद है ना सामवेद छंदव गीये छंदबद्ध गाया जाता है क्योंकि सामवेद में गाने का मात्रा होती है वहां जैसे संगीत में होती है ना सारे गा मा पदी सा वैसे इनमें भी मात्रा होती शाम गाते समय अलग अलग इसलिए छंदबद्ध गाया जाता है इसलिए छंद किया कहा भगवान शंकर जी का नाम है ना सामगान प्रिया शिव सभी वेद प्रिय है उनको किंतु तो सामगान सबसे प्रियमान है तो इसलिए छांदोग्य श्रुति गतश मतलब छांदोग्य श्रुति मतलब उपनिषद उस उपनिषद गत्य मतलब उस उपनिषद में उपनिषद में प्रतिपादित अथवा उसके अंदर जो तत्वमशी ये है छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय छांदोग्य में आठ अध्याय पहले जो पांच अध्याय तक वहां उपासना बता दिया पहले कर्मांग अबद्ध उपासना बता दिया उसके बाद प्रतीक उपासना बता दिया उसके बाद अहंग उपासना बता दिया और पंचग्नि आदि बता दिए पांचवे अध्याय उसके बाद छठवें अध्याय से छठवा सातवा आठवा वहां वेदांत का निर्माण किया छठवा अध्याय है उत्तम उत्तमाधिकारी के लिए बता छंदोजे में श्वेत केतु और अरुण का संभाषण है पिता पुत्र का सातवा है वहां भूम विद्य का निरूपण किया नारद और सनत कुमार सनत कुमार जी नारद को भूम विद्या आठवें में इंद्र और विरोचन के लिए प्रजापति उपयोग कर रहे हैं वहां दहरा विद्या का निरूपण किया है छठवा अध्याय है उत्तम उत्तमाधिकारी के लिए बता दिया सातवा अध्याय है मध्यमाधिकारी के लिए बता दिया और आठवा अध्याय है अधम इसलिए यहां उठा रहे तत्वमशी ये महावाक्य है छांदोग्य का वह नौ बार बता दिया पुत्र को एक बार नहीं नौ बार तत्वमशी तत्व में से मतलब तथ वह तू तत् मतलब क्या है वह वह तू मतलब वह घड़ा तुम हो पर प्रकृति तुम ये भी हो जाएगा ना सर्वनाम पदे है ना ये वह तू है तो तस्या परमात्मा क्यों लेते कुछ भी ले सकते आपत्ति क्या शब्द से आप परमात्मा ले रहे ठीक है तो वही क्यों लेते हो हम बोलते प्रकृति भी लेंगे आपत्ति क्या है कोई आपसे पूछ सकते हैं इसलिए आपको उपक्रम उपसंवा में जाना पड़ेगा जानते ना उपक्रम उपसंवा उपक्रम बोल तो ग्रंथ जहां से प्रारंभ हो रहे और समाप्ति कहां हो रहा है उन दोनों में एकता होनी चाहिए जब तक उपक्रम उपसवार एक ना हो आपकी इतना भी बड़ा वक्त है क्यों ना हो उसको कह दिया उन्म, उन्मत्त प्रलाप माना है बढ़िया बोले किंतु संगति कुछ नहीं है शुरू किया रामायण समाप्त कर रहा है भागवत ऐसा नहीं उसको माना जाता है उपक्रम उपसवार के द्वारा निर्णय किया जाता है देखिये प्रारंभ कहा से नहीं पहले वसद इदमग्र आसीत एक अद्वित ये उठाया तुरंत कतम असत हे पुत्र असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है यदि सदैव सौम्य इदमग्रे आशीत वो सत आगे चलते जा रहे स एक क्षता देखिये सर्वनाम पद होता है दो होता है ना एक सर्वनाम पद लोक में भी यह वह बोलता है घट वह घट है दो प्रयोग कर रहे हैं न एक तो वह घट है सर्वनाम हो गया यह घट है सर्वनाम हो गया इसको बोलते हैं सर्वनाम सर्वत्र प्रयोग होता है तो इसलिए यहां सर्वनाम पद होता है पूर्व का परामर्श करता है सभी कहना है जैसा मान लीजिए अयोध्या का राजा भगवान राम है वह दशरथ का पुत्र है और वह मतलब कौन है राम पहले जो राम को बताया था वही लेना पड़ेगा अब दूसरा कोई नहीं ले सकते है। वैसे ही यहां सदैव सौम्या इदम अग्र आशी ये बता दिया उसके बाद सा एकता उसने एक क्षण किया क्यों तो ने तो उसके बाद जगत उत्पन्न व त्रिवित बता दिया बताते बताते अंत्य बता में जाके ऐतद आत्मिदात्म्य मिदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वशी श्वेत केतु यहां एक संकेत उठा रहे पूरे वाक्य है ऐतदात्म्य मिदम सर्व तत्सत्यम सा तत्वी श्वेत केतु हे श्वेत केतु ऐतदात्मेदम ये सारा जगत सत्र से देख रहे जिस सत्ता के द्वारा ओ सत्य है जगत नहीं जिसके द्वारा सारा जगत सतरूप से देख रहे ओ सत्य है जगत सत्य नहीं जैसा जिसके द्वारा सर्प सतरूप से देख रहे वो सत्य सर्प सत्य नहीं तो वैसे ही जगत जिसके द्वारा सत्य देख रहे वो सत्य है तत्सत्यम वो कौन है स आत्मा तत्त्वमशी मतलब वो सत को लिया था वही तत्व ले रहे इसलिए आप दूसरा नहीं ले सकते वो तुम हो एवल तत्त्वमशी इति वाक श्या इस वाक्य अर्थ प्रकाशनाया इस वाक्य का अर्थ प्रकाशित करने के लिए अर्थ प्रकाशित मतलब अर्थ बोध करवाने के क्योंकि शब्द अलग होता है अर्थ अलग होता है ज्ञान अलग है तीन होता है ना शब्द अर्थ ज्ञान वक्ता बोलेंगे शब्द रहेगा वक्ता के मुख में वो बोल रहे अर्थ रहेगा भार ज्ञान होगा सुनने वाले के लिए तो शब्द अलग है अर्थ अलग है ज्ञान अलग है तो इसलिए तत्व से शब्द हो गया किंतु उसका अर्थ जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक, तक ज्ञान नहीं हो सकता शब्द आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं। मैं कहा मेरे अंगुली के ऊपर हजारों हाथी घूम रहे शब्द प्रयोग आप कहेंगे महाराज अंगुली के ऊपर कैसे किसका निषेध कर रहे हैं शब्द का उस अर्थ का निषेध कर रहे हैं अथ मैं कहेंगे रदो वन्यमान धोमात ये जलशय में अग्नि है धुआं होने से शब्द प्रयोग किया आप उसका अर्थ को बाद कर सकते हैं, शब्द का कोई बाध नहीं कर सकते इसलिए मित्यत्व का मतलब क्या है अर्थ का बाद होना ही मित्य है इसलिए योग सूत्र में उसको कहा दिया शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान तो है वस्तु कोई है नहीं उसी को ही उपनिषद आदि में क्या है वाचारम्भा विकार नाम मृत्यु के छंदो के में बता दिया जैसा हमने कहा इसको क्या कहेंगे रूमाल सब लोग प्रयोग कर रहे हैं ना रूमाल दिखा दीजिए दिखा सकते हैं? दिखाने से आप धागा दिखाएंगे रूमाल को भी दिखाएंगे रुमाल को नहीं दिखा सकते अभी देखो हाँ जी हाँ जैसा कहा दिया <coughs> मिट्टी को दिखाओ मिट्टी कहा दिया मिट्टी शब्द हो गया अब अर्थ में दिखा सकते मोटे मोटे अंदर वो भी नहीं किंतु घट प्रयोग करें घट लाऊ घट ले जाऊ सब लोग बोलते है क्या नहीं सब लोग बोलते यदि आप कहेंगे घट दिखाऊ देखिये घट शब्द तो प्रयोग कर रहे हैं आप किंतु घट दिखाओ बोल तो किस अर्थ तो को दिखा रहे मिट्टी को ही इसलिए कार्य कोई वस्तु है ही नहीं वाछारंभ व्यवहार के लिए छोड़ दीजिए अब मुझे शरीर दिखाइए आपका ही शरीर दिखा दीजिए मुझे दिखा सकते हैं? बोल तो ये है ये तो शीर हो गए शरीर थोड़ा है ये बोल तो नाक हो गया शरीर कहा इन पुर्जाओं को व्यवहार करने के नामकरण किया बस श्री है व्यवहार चलने के लिए आप दिखाने जाएंगे कारण को दिखाना पड़ेगा उससे अतिरिक्त आप नहीं दिखा सकते इसलिए हम बता रहे वाक्यश अर्थ प्रकाशनाया वाक्य कौन हुआ तत्वमशी इस वाक्य का अर्थ को प्रकाशित करना मतलब स्पष्ट करने के लिए प्रतिपादन करने के लिए बोध करवाने के लिए तत्पदल तीन पद है तत्व अशि। देखिए नियम है एक शास्त्र का बुद्धित्वा वाक्यावावचि प्रति वाक्या घटक यवत्त पदार्थ ज्ञान कारण समझ गए नहीं वाक्यार्थ बुद्धि एक वाक्य होता है एक पद होता है एक अक्षर होता है अलग है अलग अलग है अक्षर है उस योग्य अक्षरों को मिलाकर बनाया जाता है एक पद पद और योग्य पदों को मिलाकर बनाया जाता है वाक्य बोलते है। जैसा अहम हरिद्वार गच्छामि। ये क्या हुआ वाक्य मैं हरिद्वार को जाता अब यहां अहम एक हो गया हरिद्वार अहमकर्ता हो गया हरिद्वार हम कर्म हो गया गच्चा क्रिया हुआ। और आपको अहम का भी ज्ञान होना चाहिए हरिद्वार का भी ज्ञान हो गच्चा तभी पूरा बोध होता है ये वाक्य अर्थ का बहुत तभी होगा वैसे ही तत्व का ज्ञान भी होना चाहिए आपको तो हमका ज्ञान भी होना चाहिए अशी तभी बोध होगा ये हुआ वाक्यर्थ बुद्धि उस वाक्यर्ता बुद्धि चिन्ह के प्रति उस वाक्य में घटित जितने भी पद हैं उनका ज्ञान अवश्य है आपको उसके बिना नहीं होगा इसलिए बोल रहे तत्पद लक्षारतमा देखिये तत्पद का वाच्य नहीं ले रहे आप तत्पद का लक्ष्य अभी बताया था मैं आत्मा के साथ परम लगा दिया आत्मा के सामने क्या होगा परमात्मा वहां से तत्पद का वो वाच्य हो गया आत्मा के सामने जीव लगा दिया त्वम पद का वाच्य हो गया तो त्वम पद का वाच्य और तत्पद का वाच्य को एक नहीं कर सकते क्यों तुम का वाच्य को और तत्पद का वाच्य को लेकर एकत्व नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते तो देखे देखे देखे देखे। दोनों का स्वभाव अलग अलग है तत्पद है परोक्ष तुम पद हुआ अपरोक्ष तो परोक्ष और अपरोक्ष एक कैसा बनेगा और तत्पद है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और तुम पद है अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान है दोनों को एक कैसा करेंगे आप वह है परोक्षा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा सर्वज्ञ है वह अल्पज्ञा नहीं बन सकता है इसलिए हम लक्ष्य को लेकर नहीं बता रहे वाच्य को लेके नहीं बता रहे, लक्ष्य को वाच्य को लेके नहीं उपाधि विशिष्ट होता है ये वाच्य उपाधि से उपलक्षित होता है वो लक्ष्य तो लक्षण भी तीन प्रकार माना है जहद लक्षण अजहद लक्षण और जहद अजहद लक्षण तो जहद लक्षण अजहद लक्षण यहां है जहद और अजहद इसको कहते भाग त्याग लक्षण भाग त्याग भाग त्याग बोल तो एक भाग को त्याग करना जैसा तत्व है सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञ विशिष्ट चैतन्य विशेषण अंश को त्याग लीजिए सर्वज्ञ को त्याग दिया अल्पज्ञ को त्याग दिया केवल चैतन्य चैतन्य एक रहते है यही भाग त्याग के द्वारा बता रहे इसलिए हम बता रहे तत्पदा लक्षात महा श्लोक देखे विचार कल करेंगे एकद्वित सन्म रूप विवर्जित सृष्टे पुरा इसके कल विचार करेंगे। करें ओं पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण मुदच्यते पूर्णशा पूर्णमावशिष्य ओम शांति शांति शांति शंक शचार्यं केशवं बातरायण सोचभाष्यको वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात् मूर्तिभागिने्योम व्याप्तहायक्षिणा मूर्त नम ओं शाति शाति शांति पार्वती पतए हर हरा महादेव शंभू